जिज्ञासा पहले के महात्मा साधन भजन कैसे करते थे आप तो उनके साथ रहे हैं उनके विषय में अपना अनुभव बताइए समाधान पहले के महात्माओं में त्याग वैराग्य तितिक्षा आज के महात्माओं की अपेक्षा विशेष तौर पर अधिक देखी जाती थी वे हृदय से बहुत सरल होते थे शास्त्र पंक्ति लगाने में अधिक जोर नहीं देते थे परंतु जितना जाना उसको धारण करने का अभ्यास करते थे हमने उत्तर काशी में देखा कि महात्मा लोग दिन भर अपने अपने कमरे में भजन ध्यान में बैठे रहते थे दोपहर के भोजन के बाद परस्पर शास्त्र चर्चा करते थे जिसको ज्ञान गु कहते थे उनमें जो विद्वान महात्मा होता था वह बोलता था जैसा उसने चिंतन करके शास्त्रों का अर्थ निर्धारित किया होता उसको वह बताता था यदि उसमें कोई कमी रहती तो दूसरा महात्मा पूरी करता इस प्रकार हमने देखा कि तत्व के निर्धारण के लिए ही उनमें वाद होता था फालतू बातें हमने कभी महात्माओं के बीच में नहीं सुनी सभी महात्मा एकांतशील होते थे उनमें दिखावा नाम की कोई चीज नहीं थी ऐसा अनुभव स्वयं हमने पहले के महात्माओं के बीच में रह किया जिज्ञासा मोक्ष साधक को किस प्रकार विचार करना चाहिए समाधान मुमुक्षा का अर्थ है मुक्त होने की इच्छा जिसमें मुमुक्षा है उसे मुमुक्षु कहते हैं अतः मुमुक्षु का अर्थ हुआ संसार से छुटने की इच्छा वाला यदि संसार से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको संसार में कहीं से भी रस नहीं लेना चाहिए जब तक संसार में कहीं भी सुख बुद्धि है तो इसका मतलब यही है कि आप संसार से मुक्त नहीं होना चाहते हैं संसार से मुक्त होने के लिए तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है और वह संसार की वस्तुओं में दोष दर्शन के बिना नहीं आ सकता है हमारी ममतास्पद कोई वस्तु हमारे सामने जल रही हो और उसको देखकर हमारे मन में दुख हो तो समझो मुमुखक्षा अभी कच्ची है जिज्ञासा साधक के सामने जब विघ्न आता है तब उसे उसका दृढ़तापूर्वक तिरस्कार करना चाहिए अथवा पूर्वक उससे बचना चाहिए समाधान कामिनी कांचन और कीर्ति इन तीनों को लेकर ही साधक के साधन मार्ग में प्रायः विघ्न आता है जो साधक आत्म अभ्यास में लगा है माया उसे अनात्माभिमुख करने की चेष्टा करती है उस समय साधक को पूर्वक उसका तिरस्कार करना चाहिए सज्जनता का वहाँ कोई काम नहीं है यदि वह पूर्वक उससे बचने का प्रयास करेगा तो अवश्य ही फंसेगा शिवजी की समाधि में विघ्न करने के लिए जब कामदेव आया तो उन्होंने उसे भस्म कर दिया नीति भी यही कहती है कि शत्रु और अग्नि को छोटा समझकर छोड़ना नहीं चाहिए